संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व श्री कृष्ण के साथ भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और सातिकी की बात की भीमसेन ने कहा मसूदन आप कौरवों से ऐसी ही बातें कहें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाएं उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें दुर्योधन बड़ा ही असहनशील क्रोधी अदूरदर्शी, निष्ठुर दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है वह मर जाएगा किंतु उसकी टेक नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आने पर वन दाभाग्म से जल जाते हैं वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे केवल कली मुदावर्त जन्मेजय बहुल वसु अजबिंदु ब्रुसर्धिक अर्कज धौतमूलक अयग्रियु वरयु बाहु पुरुर्वा सहज वृषभ धारण विगाहन और श्रम ये अट्ठारह राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजाती सुहित और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था इस समय हम कुर्वंशियों के संहार का समय आया है इसी से काल गति से यह कुलांगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त कर उनके हित की ही बात कहें साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हैं हमारे कारण से भरत वंश का नाश न हो आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्दों से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन फिर शांत हो जाए वैशम जी कहते हैं राजन भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी तथा उनके ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे भीमसेन तुम अन्य समय तो इन क्रूर धित्राष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं यह बात सच सच कह रहा हूं इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि सामने आने पर इस गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो यह तो बड़े ही दुख की बात है इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता तो हे भरत नंदन तुम अपने कुल जन्म और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध से ग्लानी का भाव उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे योग्य नहीं है क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता उस चीज़ को वह अपने काम में भी नहीं लाता भीमसेन ने कहा वासुदेव मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ किंतु आप दूसरी ही बात समझ गए मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी क्षमता नहीं रखता अपने मुँह अपनी बड़ाई करना यह सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है इसलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इस भुज को तो देखिए इनके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता जिस पर मैं आक्रमण करूं, उसकी रक्षा तो इंद्र भी नहीं कर सकता पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्धोत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिरा कर, उन पर लात जमा कर, जम जाऊँगा मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत जीत कर अपने अधीन किया था वह क्या आप भूल गए हैं यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे भय नहीं होगा मैंने जो शांति की बातें कही है वे तो केवल मेरा सौहार्द ही है मैं दयावश ही सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूं, और इसी से चाहता हूं कि भरतवंशियों का नाश न हो श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बातें कही हैं। अपने बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता अब कल मैं धित्राष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूँगा यदि उन्होंने संधि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी श्रेयस मिलेगा आप लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात ना मानी तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही होगा भीमसेन इस युद्ध का सारा भार तुम्हें ही ऊपर तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता इसी से जब तुमने कायरता की सी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने जैसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभार दिया अर्जुन कहने लगे श्री कृष्ण जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोग और मोह के कारण आप संधि होनी सहज नहीं समझते किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वह सफल भी हो ही जाता है इसलिए आप ऐसा करें जैसे सत्रों के साथ संधि हो ही जाए अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें आपने जो कुछ सोच रखा है हमें तो वही मान्य है किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देख कर, उसे सहन न कर सका और कपट जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज लक्ष्मी हरली वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था वह तो आपको मालूम ही है हमने तो उसे भी सहन कर लिया किंतु यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकेगा ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जा सकती है तथा आप जो उचित समझे और जिसमें पांडवों का हित हो वही काम जल्दी आरंभ कर दें तथा हमें आगे जो कुछ करना हो वह भी बता दें श्री कृष्ण ने कहा महाबाबू अर्जुन तुम जो कुछ कहते हो ठीक है मैं भी वही काम करूंगा, जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे बस की बात भी नहीं है दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों ही को तिलांजलि देकर प्रेक्षाचारी हो गया है ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता बल्कि उसके सलाहकार शकुनि कर्ण और दुशासन भी उसकी उस पापमय कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं इसलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा उसका तो परिवार सहित नास होने पर ही शांति होगी और अर्जुन तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता है ही फिर अनजान की तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो फिर बताओ तो उनसे संधि कैसे हो सकती है फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना ही है अब नकुल ने कहा माधव धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही है वे सब आपने सुन ही ली है भीमसेन ने भी संधि के लिए ही कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया है इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं सो तो पुरुषोत्तम इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझे वही करें श्री कृष्ण हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बातें करें पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंदबुद्धि दुर्योधन को व्यथा न हो भला विचार तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन सहदेव आप बलराम जी सातिकी विराट उत्तर द्रुपद, धृष्टदम्न काशीराज चेदिराज धृष्ट और मेरे सामने टिक सके आपके कहने पर विदुर भीष्म, द्रोण और बाल्िक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किसमें है और फिर वे राजा धित्राष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे इसके पश्चात सहदेव ने कहा महाराज ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध ही हो यदि कौरव लोग संधि करना चाहे, तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें श्री कृष्ण सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा सात्विकी ने कहा महाभाव महामती सहदेव ने बहुत ठीक कहा है इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है सात्यकी के ऐसा कहते ही वहाँ बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाथ करने लगे उन युद्धोत्सुक वीरों ने ठीक है ठीक है ऐसा कहकर सात्यकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हीं के मत का समर्थन किया